श्री श्रीमद्भगवीता भाष्य अध्याय शाम कर्षय त शरीरस्थंतग्रामतसथन्द्या सुनिश्चयान कर्शयत कृषिकुव शरीरस्थतग्राम कर्णसमुदेतस अविवेकिनो चत्कर्म बुद्धि साक्षीभूत अंत शरीरस्थ कर्षयों एव मकर्षण तान वि आसुर निश्चयान आसुरो निश्चय ते आसुर तान इति उपदेशः वे अविवेक मनुष्य शरीर में स्थित इंद्रियादि करणों के रूप में परिणत भूत समुदाय को और शरीर के भीतर अंतरात्मा रूप से स्थित उनके कर्म और बुद्धि के साक्षी मुझ ईश्वर को भी कृषि तंग करते हुए मेरी आज्ञा को न मानना ही मुझे कृष करना है इस प्रकार मुझे कृष करते हुए घोर तप करते हैं उनको तो आसुरी निश्चय वाले जान जिनका असुरों का सा निश्चय हो वे आसुरी निश्चय वाले कहलाते हैं उनका संगत्याग करने के लिए तू उनको जान यह उपदेश है रस्य रूपेण सात्विक आहराण स्निग्धादिवर्गत्रयरूपेण भिन्ना यथाक्रम इह क्रियते। रस्य निग्धा दीषु आहार विशेषु आत्मनः प्रत्यतिकेण लिंग सात्क्वाजस्तमोली आहाराण पिवर्जनाथ सत्लिंगा च राजस्तमो च उपदनार्थ तथा अपि सत्वादि सत्वादीगुणेदन त्रिविधत्व त्रिविधव प्रतिपादनमह राजसतामसान बुद्धा कथम अनुतिष्ठेद इति सात्विकन अनुतिथम रसयुक्त और स्निग्ध आदि भोजनों में अपनी रुचि की अधिकता रूप लक्षण से अपना राजसत्व और तामसत्व जानकर राजस और तामस चिन्हों वाले आहार का त्याग और सात्विक चिन्हयुक्त आहार का ग्रहण करने के लिए यहाँ रस्य स्निग्ध आदि वाक्यों द्वारा वर्णित तीन वर्गों में विभक्त हुए आहार में क्रम से सात्विक राजस और तामस पुरुषों की पृथक पृथक रुचि दिखाई जाती है वैसे ही सात्विक आदि गुणों के भेद से यज्ञादि के भेदों का प्रतिपादन भी यहाँ इसी किया जाता है कि राजस और तामस यज्ञादि को जानकर किसी प्रकार लोग उनका त्याग कर दें और सात्विक सात्विकादिक का अनुष्ठान किया करें आहारस्वी सर्ववधो प्रिय यज्ञपा दानम तेदमीमं चुणु त्रिविधो भोक्तुवती प्रिय इष्टः तथा यज्ञः तथा तपः तथा दानम त आहारादीना भेद एवं वक्षमाणम शुणु भोजन करने वाले सभी प्राणियों को तीन प्रकार के आहार प्रिय होते हैं वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं उन आहार आदि का यह आगे कहा जाने वाला भेद सुनो आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय आहार्विक आयु चम चलोग्य सुखम चीति विवर्धना आयु सत्वारोग्य सत्व सुखप्रीतिवर्धना तेज रसोपेता स्निधा स्नेहवंत स्थिरा चीरकालस्थायनो देहे हृदया हृदय प्रिया आहारा सात्क्रििया सात्विक से इु बुद्धि बल आरोग्यता सुख और प्रीति इन सबको बढ़ाने वाले तथा रस्य रसयुक्त स्निग्ध चिकने स्थिर शरीर में बहुत काल तक सार रूप से रहने वाले और हृदय हृदय को प्रिय लगने वाले ऐसे आहार भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय इष्ट होते हैं कट्वणस्तुक्षण तीक्षण विदा आहार राज्य दुखशोकम कटु अम्लो लमण अतिशब्दः अतिशब्द सर्वत्र योज्य कति कटु अति कटु अति तीक्ष्ण, इति अतिक्क् कट्वणस्तुष्णतीक्षण आहारा राजस्य दुखशोकायप्रद्खम च शोकम च च इति आम चय्छ दुखशोकाय्रद्वे खड्ठे लवणयुक्त अतिष्णतीक्षणे और दाहकारक, एवं दुख चिंता और रोगों रोगों को को को उत्पन्न उत्पन्न करने वाले, जो दुख, शोक और रोगों को करते हों, ऐसे आहार राजस को प्रिय होते हैं। अति शब्द सबके साथ जोड़ना चाहिए जैसे अति कड़वे अत्यंत खट्टे अति तीक्षण इत्यादि या तम गति पूर्यसित चेत उच्छिष्टम उच्छिष्ट अच्छा चावे भोजन तामसं प्रि यातयाम मंदपक्वीस गतर गतरसन उतवादरस वियुक्त पूति दुर्गंध पर्युषित पक्व सदरातरी चुछिष्टम अभी अपि अवेध्यम अय अय्यारहम भोजनम इदृशम तामस प्रियम यातायाम यातायाम अधपका गतरस रसरहित पूति दुर्गंधयुक्त और बासी अर्थात जिसको पके हुए एक रात बीत गई हो तथा उच्छिष्ट खाने के पश्चात बचा हुआ और अमेध्य जो यज्ञ के योग्य न हो ऐसा भोजन तामसी मनुष्यों को प्रिय होता है यहाँ यातयाम का अर्थ अध किया गया है क्योंकि निर्वीय सारहीन भोजन को गतरस शब्द से कहा गया है अथ इदानिम यज्ञ त्रिविध उच्यते। अब तीन प्रकार के यज्ञ बतलाए जाते हैं अफलाकांक्षी विधि युजते यव्य में वेति मन समाधायस से यज्ञो विधिदृष्टः शास्त्रचोदनाद्टो यो यजते निवर्त यम एव इति इति एव यूपनिवर्तनम्य मन सामेन पुषाथ मम कर्तव्य इति निश्चि स सा सात्त्व यज्ञ उच्यते। फल की इच्छा न करने वाले पुरुषों द्वारा शास्त्र विधि से नियत किए हुए जिस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है तथा यज्ञ करना ही यानी यज्ञ के स्वरूप का संपादन करना ही कर्तव्य है इस प्रकार मन का समाधान करके अर्थात इससे मुझे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करना है ऐसा निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक कहलाता है अभिसंधाय अभिसन्धम इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञ विधिराजसम अभिसन्ध उद्देश्य फल दम्भाथम इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराजसम हे भरतकुल में श्रेष्ठ अर्जुन जो यज्ञ फल के उद्देश्य से और पाखंड करने के लिए किया जाता है उसीयो तो राजसी समझ विधि अशिष्टा मंत्रहीनम अदक्षिण श्रद्धा यज्ञम यम पिचक्षते विधि यथा चोदित विपरीत अशिषान्न ब्राह्मणे नशिष्ट न दत्तम यज्ञे यस्े सशिष्टान्न तम अशिष्टा मंत्रहीनम मंत्रत स्वरत वर्णत चावुक्त मंत्रहीनम अदक्षिण उतक्षिणारहत श्रद्धा विरहित यज्ञ तामस परचक्षते तमोर्निवृत्त कथयती जो यज्ञशास्त्र विधि से रहित शास्त्रोक्त प्रकार से विपरीत और अशिष्टा होता है अर्थात जिस यज्ञ में ब्राह्मणों को अन्न नहीं दिया जाता तथा जो मंत्रहीन मंत्र स्वर और वर्ण से रहित एवं बतलाई हुई दक्षिणा और श्रद्धा से भी रहित होता है उस यज्ञ को श्रेष्ठ पुरुष तामसी तमोगुण से किया हुआ बतलाते हैं अथ इदानिम तपह त्रिविधम उच्यते अब तीन प्रकार का तप कहा जाता है देव दिज गुरु प्राज पूजनम शौचमाज ब्रह्मचर्य अहिंसा च शीर तपू्यते दवा च्जा चुव्याजगुराजन देव्विजगुरप्राजूजन शौचम आर्जव ऋतु ऋतु ऋजुत्व ब्रह्मचर्य अहिंसा शरीर प्रधान शीर एव कार्य कार्यकारण भी साध्यम शरीरम तप उच्यते पंचते तस्य हेतव इति वक्ष्यति देव ब्राह्मण गुरु और बुद्धिमान ज्ञानी इन सब का पूजन शौच पवित्रता आर्ज सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह सब शरीर संबंधी शरीर द्वारा किए जाने वाले तप कहे जाते हैं अर्थात शरीर जिनमें प्रधान है ऐसे समस्त कार्य और कारणों से जो कर्ता द्वारा किए जाएँ वे शरीर संबंधी तप कहलाते हैं आगे यह कहेंगे भी कि उन सब कर्मों के ये पांच कारण हैं इत्यादि